बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता राधिका श्रीनंदनंदन वंदेराधिकरणोदय गोपीजनो गोपीजनों सूथ मनोहर वाछाकूवश कृपा सिंधुश पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लंगयते गिरी यत्तमह वंदे परमाधव बृंदाई तुसीदे वै पिया वै केशवस्व स्क्तिपदी देवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर च नरोतम देवी सरस्वती जो मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशनेक्त गुरभक्तिक्त भक्ति जगत् प्रमदा जगद सदा पिभवीष्ट दूहम तेस्प शिव विरुंच भीता हम भवादीपोतम वंदे महापुरुषते चरणिंदज सुशीतरजक्ष्य धर्मीर्ज वचसा जगरण्यम मे गय वंदे महापुरश ते चरण यमिश्छटा विस्फुज किपवधु स्वदर्शी पूर्णानुराग सागरसारूर्ति कामय कदा कृपा करो चैतन्य चैतन्ना प्रभुनितानंद सियाद गदाधर शिवा शी गौरभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम राबित भुज कनका बतो संकेतनिकमलायताक्षजभर बन्दे पालौ वंदे जगत प्रियकुणुतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तब पाद पंकज सुरा सुर दिव्यूप मुक्ति भावान सदा नंगातरंगरमणीयजटाकलाप गौरीभुषी तवाम भाग नारायणो नारायण प्रियमन मदहर वरानसीपुरपति भजबीशनाथीष वदने लक्ष्मीज से चक्षसि ये संबी महम भजे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 गुरोर अनुग्रहण नई अपमान पूर्ण प्रशांत गुरोर अनुग्रहण नई बपमा पूर्ण प्रशांत गुरोर अनुग्रहण नई बपमान पूर्ण प्रशांत शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं गुरुदास का बड़ा महिमा है गुरुदास का बड़ा महिमा है यहाँ तक कि कृष्णदास से भी गुरुदास पदवी बहुत ऊँचा महाराज ये सब बात समझ में नहीं आता प्रकृति का गुणों से जब बद्धजीव हैरान हो जाता है तब ये सब जो श्लोकों का अर्थ समझ में नहीं आता हमारा चैत्र तो एक आता है विचार कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो। एक कृष्ण भक्त ही है ये चौदह भवन में और कोई नहीं है एकमात्र कृष्ण भक्त ही है जिसका अंदर में किसी भी किस्म का कामना बसना नहीं रह सकता कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत निष्काम होने के कारण ही शांत अवस्था पैदा होता है और भागवत जी महाप्राण का जो दशम स्कंद का जो श्लोक बताया इसमें कुछ विशेष है मतलब गुरु उन्होंने गृहिण नहीं व पुमान पूर्ण प्रशांत है गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सदगुरु का कृपा के द्वारा सत्शिष्यों का हृदय में भरपूर कृपा आ जाता है इतना की पा जाता है कितना की पा जाता है कि हृदय में कुछ बाकी शेष नहीं रह जाता भरपूर आनंद शास्त्रों का विचार ये भी है स्निग्ध स्व शिष्य स्व गुरु वो गुज्जो मोपी उतो स्निग्ध शिष्यों को गुरु जी का पास ऐसा कोई बात नहीं ऐसा कोई विद्या नहीं है ऐसा कोई शिक्षा नहीं है कि वो स्निग्ध शिष्यों को नहीं दे पाएंगे भरपूर दे देते हैं हमारा प्रमाण है महाराज श्री चैतन्य चरतामित्र में श्रीलमाधविंदपुरीपाद जैसा उच्चकटी भगवान जी का निजी जन, सड़ी छोड़ने का समय ईश्वरपुरीपाद उनके जे प्यारा सेवक शिष्य भरपूर आशीर्वाद करके गए मेरा आशीर्वाद के द्वारा तेरा सब कुछ पूर्ति हो प्रेम भक्ति लाभ हो पूर्ण अब वही हुआ है जैसा गुरु ऐसा ही कृपा के स्वरूप परिपूर्ण कृपा के स्वरूप लेके ईश्वर पूरी बात का लीला देखा है हमने बड़ा आश्चर्य की बात है गुरु रोनुहे न पुमान पूर्ण प्रशांत है गुरु कृपा मिल जाए चिखा गुरु दिखा गुरु पूरा आजीब को साई पात भी सुंदर विचार दिखाए ये सब बड़ा आश्चर्य मतलब गुरु का आदेश लेकर लेखर गुर्वजाया तत्सन अविरोधेन चा वैष्णवा पूजन सेव गुरुया गुरु का आज्ञा लेकर तत्सेवन अविरोधेन गुरु सेवा में कोई विरोध उपस्थित ना हो ऐसा कभी हो जाए कि हमने सेवा करने गया कि गुरु सेवा में ही विघ्न हो गया ऐसा उचित नहीं इसलिए जिबुगुसाईपा जी ने बताया गुरुभगया तत्सेवन तो अविरोधे न च शाम ओपी वैष्णवान पूजनम और सेवनम श्रेय गुरु का आज्ञा लेकर पहुंचा हुआ वैष्णव उनका सेवा करना ये उचित है ये भक्ति का अनुकूल है लेकिन गुरु का तत्व समझ में नहीं आया तो कहाँ सेवा करे अंधा व्यक्ति तो गुरु वैष्णव का तत्व परिपूर्ण रूप में हृदय में उद्भाषित हो जाए प्रकटित हो जाए उसका बाद ही ये सब सेवा संभव है पापा जी ने अक्सर बताते थे कृष्ण सेवा अपराकृत शरीर का काम है श्री कृष्ण सेवा अपराकृत शरीर का काम है चिन्मय शरीर का काम है एक जड़बद्ध अवस्था में संभव नहीं गुरु वैष्णव भगवान तीनों ही एक अवस्था अप्राकृत जगत का विषय प्राकृत भूमिका में रहते हुए समझ में नहीं आता और जो चीज़ महाराज समझ में नहीं आता जो चीज़ समझ में नहीं आता जो चीज़ को देखा नहीं जाता उस चीज़ को सेवा कैसे करोगे जो चीज़ देखा नहीं जाता जो चीज़ समझा नहीं जाता उस वस्तु का भला कैसे सेवा हो पाता है तो संभव नहीं इस विषय बड़ा गंभीर है इसलिए ये बात को उठाया गीता का जो चर्चा काल आया हमने ये भी बताया था भक्ति राज का महा महिमा है भक्ति निर्गुण भक्ति स्वयं सम्पूर्ण भक्ति किसी का ऊपर निर्भरशील नहीं और स्वयं अमृत स्वरूपा सा अमृत स्वरूपा भक्ति ये बात कहने का मतलब ये है अगर हमारा ज़िंदगी में ऐसा एक महान वैष्णव का दर्शन हो जाए प्रेमी जो स्वयं निर्गुण भूमिका में है भगवान का सेवन पूजन में जिसका बारे में भागवत में बताया गया जो शब्द परि च निष्णातम शब्द ब्रह्म और पर में पूरा निष्णात तो है ऐसा महान गुरु विष्णु हमारा जिंदगी में अगर मिल गया और हमको अगर कीपा कर दिया और हमारा हमारा ऊपर उनका पूरा कीपा हुआ हम भी कीपा ले लिया लेने के लिए उस अवस्था में क्या होगा वो स्वयं निर्गुण भूमिका में गुरुजी का काम ही है गुरु विष्णु का क्या काम है वो स्वयं निर्गुण भूमिका में है प्रकृति का कोई इन्फ्लुएंस उसका ऊपर असर नहीं करता वो चाहता है कि आश्रित जनों को वो स्वयं निर्गुण भूमिका में हैं और वो चाहते हैं गुरु विष्णु की मेरा आश्रित जनों को मैं निर्गुण भूमिका में ले चलूँ और निर्गुण भूमिका में जब पहुंच जाएं तो इस अवस्था में निर्गुण भगवान का सेवा संभव है जब निर्गुण भूमिका में पहुंच जाए तो इस अवस्था में गीता का जो वर्णाश्रम आदि स्वधर्म पालन आदि का व्याख्या कई दिनों से चर्चा हो रहा है ये सबका दरकार नहीं गीता का चर्चा तमाम दुनिया का लिए दरकार है यहाँ तक भी भक्तों लोग भी करें जो लोग जो लोग भक्ति में प्रतिष्ठित हैं वो भी चर्चा करे समझाए समझे और इसमें क्या फायदा होगा तमाम समाज का मंगल होगा गीता का चर्चा होना चाहिए जो जिस अवस्था में पहुँचे हुए हैं उस अवस्था कैसा है उस अवस्था में उसको क्या करना चाहिए पूरा गीता में सारे उसका व्यवस्था दिया गया काल एक श्लोक आया था उसका थोड़ा चर्चा भी हुआ था वहाँ बताया गया था सधर्म निधनम सेहो हो परधर्म हो भयावह सधर्म में रहते हुए प्रतिष्ठित होते हुए अगर निधन हो जाए उसका इस जन्म में सक्सेस हुआ नहीं फिर भी अच्छा है और परधर्मों करने गया अपनाया उसमें कोई मंगल का संभावना है नहीं सधर्मों का बारे में चर्चा हुआ था उसमें खुला बात ये है जिसका जो अवस्था है उसके अनु उसके मुताबिक उसका जो ड्यूटी है कर्तव्य है स्वधर्म अपना जो संस्कार गुण का प्रभाव का अनुजार जो अनुसार जो स्थिति अभी है उसके अनुसार उसको जो करना चाहिए वो है स्वधर्म अभी स्वधर्म अर्जुन का क्या है वो भी बताया था वो अर्जुन क्षत्रिय है अब अर्जुन का लिए युद्ध करना जरूरी है यही उसका सदर्भ है अर्जुन अगर सब छोड़ के भिक, भिक मांगने चले जाए भिक्ख मांगा साधु बन जाए ये उचित नहीं ये निषेध है और एक विशेष बात इस पर मैं चर्चा करना चाहूं जो आध्यात्मिक विषय को बहुत ध्यान से समझना चाहे विशेष करके जो भक्ति भूमिका में उत्तीर्ण हुए हैं उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि स्वधर्म बोलने से इधर मानी हुआ कि वो प्रकृति का गुण का अनुसार उसका जो संस्कार जो अवस्था है उसका मुताबिक उसका जो कर्तव्य ड्यूटी अभी आया वो है स्वधर्म लेकिन जब निर्गुण भूमिका में चले जाए तब ये सधर्मों का माने टूटल चेंज हो जाता जब कोई निर्गुण भूमिका में जाए भक्ति और सदगुरु का आश्रय लेकर हरिभजन करे हरिभजन ना करे तो मठ में रहते हुए शुदृढ़ रहेगा उसका कोई परिवर्तन नहीं उल्टा हो जाएगा उसका बारे में पोपात स्वयं बताया हम बताएँगे जो निर्गुण भूमिका में पहुंच गया उसका लिए स्वधर्मों का व्याख्या टोटली ऑपोजिट। वो क्या है वह स्वा मतलब आत्मा स्वा मतलब आत्मा अभी जो त्रिगुण का खेला चल रहा है ये त्रिगुण भूमिका में रहते हुए स्वधर्म बोलने से ये जो शरीर हमारा संस्कार इसका अनुपात लेकिन निर्गुण भूमिका में जब पहुँच जाऊँ तब स्वधर्म बोलने से क्या होगा बोले स्वधर्म बोलने से आएगा स्वा मतलब आत्मा उसका धर्म आत्मा का धर्म क्या है हाँ जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्योदास जीव का स्वरूप है कृष्ण भगवान का नित्योदास माने कोई माने कोई ना माने आनंद तो ब्रह्मांड है अनंत बोमा छोड़ दो इसी ब्रह्मांडो इसी ब्रह्मांडो में कहा क्या कौन है वो पता नहीं हर जगह जो जहा भी है सब कृष्णों का गुलाम है हमारा बिंदावन दस्कू हैं कोई माने कोई ना माने सब कृष्णोदास माने तो अच्छा है और ना भी माने फिर भी वो जाने अनजाने में वो जानता नहीं बिल्कुल कृष्णों का दासी है सब कृष्ण दासों छोड़ कर जीव का स्वरूप जब उद्बोधन हो जाए तो मतलब आत्मा उसका जो धर्म है अर्थात कृष्णों का सेवा ही उसका धर्म हो जाए अर्थ नारायण का सेवा कृष्णों का सेवा तो हाईएस्ट एकदम सबसे कृष्णो ही बोलते हैं वृंदावन में ये लेके भी बहुत उल्टा भावना आता है क्यों कृष्ण बोलते हो क्या राम होने से होगा नहीं नारायण होने से होगा नहीं ऐसा बात नहीं कृष्णो ऐसा इसलिए बोला कि कृष्ण बोलने से सारे अवतार ऐसे ही आ जाते कृष्णों का नाम लिया गया इसलिए लिया गया जो कृष्ण बोलने से राम निशुंगो बराहो कुरमो विष्णु अवतार वहाँ भी सब आ नारायण सब आ ये लोग समझते नहीं दुख हो जाता है ये लोग बोलते कैसा विचार है हम क्या राम का भजन कर होगा नहीं ऐसा नहीं कृष्णों का नाम लिया गया इसलिए कृष्णो सब सब अवतार का अवतार ही है इसलिए इनके नाम लिया गया तो समझ में आया सधर्म निधर्म श्रेयो परधर्म भयाभो अभी भी आपका समझ में नहीं आया तो थोड़ा चर्चा और करें सधर्म मतलब सहज धर्म जो स्वाभाविक है जो नेचर जो संस्कार जो नेचर आपका अभी उपस्थित है अकॉर्डिंग टू दैट प्रकृतिक क्रियामानी गुणो कर्म सर्वस्व यू आर बाउंड टू डू डैट तुम्हारा अंदर में रजोगुन का प्रभाव है क्या तुम सतगुण का जो भूमिका वैसा काम कर सकोगे मेरा समझ में आया तुम्हारा अगर अभी स्थिति है रजोगुन का भूमिका और राजोगुन का रजोगुन के द्वारा तुम प्रभावित हो अब अचानक तुमको बोले तुम तुम सतगुण का जो स्थिति है उसमें काम करो तुम्हारा लिए वो स्वाभाविक नहीं होगा स्वाभाविक होगा एक उदाहरण दे जिसका तमोगुण बहुत प्रबल है जिसका अंदर में तमोगुण का बड़ा प्रभाव है बहुत प्रबल है तो तमोगुण का माने क्या होता है तमोगुण का माने ये है कि उसका अंदर में अज्ञान तो है ही है अविद्या मतलब अज्ञान इसके द्वारा संगसम निद्रा आलोस्य प्रमाद ये सब रहे हर बगल सोने का इच्छा होगा अरे महाराज निद्रा आलोस्य प्रमाद ये सब स्वाभाविक उसका अब वो व्यक्ति तमोगुन का है समझे नहीं कुछ उल्टा समझता सब तमगुनी व्यक्ति है कर्मों का प्रेरपना भी उसका अंदर में नहीं है अब उसको जोर जबरस्ती खत्रियों का जो भूमिका है उसमें लगा दो उसको वो क्या करे खत्रियों का भूमिका में उसका लगाओ वो क्या करेगा वो तो उसका लिए तो स्वाभाविक नहीं है उसका लिए ठीक नहीं होगा ये उसका लिए स्वाभाविक नहीं है और फिर जिसका अंदर में कोई प्रेरणा ही अच्छा नहीं आता वह अगर वैश्यो अर्थात बिजनेस वाणिज्य बै, बै, आदि करने जाए उसमें भी उसका लाभ नहीं होगा क्यों तमगुनी है ना तमगुनी सोना आयस आराम और उसके कुछ अच्छा नहीं लगता उस अव्यस्था में प्रेरणा भी खूब काम मिलता है तो वाणिज्य आदि महाराज करने जाओ उसमें भी बड़ा भारी प्रेरणा का जरूरी है आपका अंदर से प्रेरणा होना चाहिए आपका अंदर से चेष्टा होना चाहिए बहुत अत्याम गुण तो है, ऐसा उल्टा है और फिर खत्रिय भूमिका में जो है उसका लिए जो स्वाभाविक है बाहुबल के द्वारा देश को रक्षा करे समाज को रक्षा करे क्या किसी दुर्बल व्यक्ति का साथ अन्याय हो रहा है ए क्यों कर रहे ऐसा करके हाथ उठाए क्यों कर रहा है इसका साथ जैसे उदाहरण दे रहे श्रीमद जी महाप्राण में आता है परीक्षित महाराज जब घूमने निकले तो एक जगह देखे गौ माता को एक शूद्रो गौ माता है ये और एक वृष है शाण इसको पिटाई कर रहा है एक शूद्रो राजा का विष लेकर परीक्षित महाराज ने देखा तो तुरंत घोड़े से उतारा रहा तलवार को खींच ले ए, कौन है तू मेरा राज्य राजधानी में ऐसा करने वाला है नहीं जिंदगी में देखा नहीं पांडव का वंशधर है और काट के फेंक देंगे कौन है तू और तुरंत चरण में गिर गया और उसका परिचय दिया हम कली है कली कली आ गया मतलब भागवत में है जिस जिस दिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़कर कर अपना नित्यधाम पे चले गए जसमिन अहनी जिस दिन गए उसी दिन कली अपना प्रभाव को जमाया उसी दिन से कली अपना प्रभाव को जमाया बड़ा भारी प्रभाव जमाया कली जिस दिन कृष्ण भगवान चले गए उस दिन से इसका बारे में जुधिश इसका बारे में देखोगे जुधिष्ठिर महाराज भी अपना कुछ बोल रहे भगवान श्री कृष्ण जाने का बाद खबर नहीं आया क्योंकि अर्जुन उधर था अब जब आए उसका पहले ही बड़ा भारी अपसकुन देख रहा है बड़ा बड़ा भार भारी अपसकुन देख रहा है गौ माता रो रही है गौ माता का स्तन से रुधिर दूध निकालना चाहिए कि लेकिन खून भी निकाल रहा है और सिगाल ऐसा करके दिन का टाइम में चिल्ला रहा है ऊपर करके कुत्ता वहाँ वहाँ करके का रहा है बिल्ली जा रहा है तो उसी समय युधिष्ठिर माँ घबरा गया कुछ तो हुआ हुआ पता नहीं चलता क्या हुआ है जरूर कुछ अपशकुन है ये कुछ अमंगल आ रहा है ज्युधिष्ठ चरमाज का ऐसा वर्णन है बहुत सुंदर तो अंत में देखा गया सचमुच भगवान श्री कृष्ण जगत से चलेगा गए उसका बाद जुदीश महाराज ने देखे जुदिश्विर महाराज बोले जो लोगों का अंदर में सच्चाई के लिए निष्ठा था वो कमती पड़ गया वो सच्चाई को आश्रय नहीं कर रहे जुदिष्ठ महाराज बोले कैसे हो? ये कैसे संभव है ये क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा बाद में खबर आया कि भगवान श्री कृष्ण अपना धाम को पधर गए चले गए वो भी पता चला जब अर्जुन आए रोते रोते जो अर्जुन बताए बंचितो अहम हरिना बंधु अर्जुन ने बोले चिल्ला चिल्ला चिल्ला रोते रोते राजन बंचितो अहम हरिना बंधु बंधुरुपी जो मेरा दोस्त बन गए अतः साक्षात परत्पर अखिलेश्वर परब्रम भगवान है वह नहीं है वो चले गए सुनते ही युधिष्ठिर महाराज पागल हो गए कुंती मैया सोरी छोड़ दी सब मूर्छित होकर फरे इसको बोलता है कृष्ण प्रेम भगवान का ऊपर प्यार इसको ही बोला जाता तो ये जो अर्जुन का बात हम कह रहा था अर्जुन का ये जो भूमिका है अर्जुन अगर पालन ना करे तो सधर्म पालन ना करने का दोष लगेगा ये सब बात चर्चा हुआ अर्जुन अगर ये छोड़कर बोले जो हम सब छोड़ देंगे हम भिक्षा मांग के खाएंगे उच्छीलन वित्तीय आदि जो ब्राह्मण का धर्म है भिक्षु का धर्म है ये तो शोभा नहीं देता शोभा तो दूर की बात है ये इसमें उल्टा रिजल्ट हो जाएगा उल्टा फल होगा तमगुनी कोई व्यक्ति अगर बोले कि हम ब्राह्मण का काम करेंगे जजन जाजन इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल असंभव है संभव नहीं स्वाभाविक जो धर्म है जो संस्कार है जो प्रकृति क्रियामानी को अनुसार प्रकृति का जो प्रभाव है उसके द्वारा यू आर ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड बाई दैट प्रकृति तुमको चालना करे तुम अगर बोले कुछ नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली पटी प्रकृति तुमको इतना इन्फ्लुएंस करेंगे तुम करने के लिए मजबूर हो जाओगे तमाम दुनिया देखो ये जो जगत चक्र है सब रोटेशन जो चल रहा है पूरा जगत का कैसे चल रहा है एक बच्चा जन्म लिया फिर फिर पढ़ाई किया बड़ा भक्तिविनाथ ठकुर सुंदर कीर्तन किया फिर उसका बाद धीरे धीरे बालक हुआ बालक खैया खेलू बालक समो बच्चा के साथ खेल खेलकूद शर्व किया उसके बाद थोड़ा पढ़ाई में मन दिया उसका बाद फिर युवक हुआ काम धंधा उसका बाद फिरा शादी फादी सब बाल बच्चा उसका बाद मौत ये जो प्रेरो है ये जो आता है कहाँ से कौन प्रेरोना दे रहा है और गायत्री में जो प्रेरोना का बात है जो लोग ब्राह्मण है जो लोग वैष्णव है जो गायत्री मंत्र जब करता है वहाँ एक बात आता है ओम प्रचोदयात प्रचोदयात सब प्रचोदना प्रचोदयात प्रचोदयात शब्दों का अर्थ है पिरुना दो उसका आदे बहुत शब्द है ये सब व्याख्या करने का नहीं है ओपनली निषेध है तो प्रचोदयात मतलब प्रेरणा देते हैं यहाँ तक कि दुर्योधन ऐसा दुष्ट है वो भी मरने का पहले ये बात को कन, कन्फेस करके गया स्वीकार करके किया। अर्जुन अपना उरु भंग होकर युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ है खून से रंगे हुए हैं वो सब तोड़फोड़ के पड़ा हुआ है और उस समय बोल रहा है अंतिम समय में जनामि धर्मम नौ प्रवृत्ति जनामि अधर्मम नौ चमें निवृत्ति हम जानते धर्म किसको बोला जाता है लेकिन हमारा रुचि नहीं होता क्या बात है हम जानते ही अधर्म है हम जानते क्या धर्म है हम जानते हैं लेकिन हमको पालन करने के लिए रुचि नहीं होता अजानी अधर्मन नॉट ऑम ए निवृत्ति हम जानते हैं कि अधर्म है करना उचित नहीं है स्टिल आई कैन नॉट रिजिस्ट माई सेल्फ आई कैनॉट कंट्रोल माई सेल्फ वाट्स दैट हम जानी ही अधर्म है लेकिन अपने को रोक नहीं पाता हूँ तया ऋषि के स हृदय यथा नियुक्त अस्मि तथा करो मैं वो अंतिम में बनने का टाइम में शिकर करके गया जनामि धर्मम न चमे प्रवृ धर्मम न प्रवृत्ति जनामि अधर्मम न निवृत्ति तया ऋषि के सृद यथा नथा नियुक्तओस्मि तथा करो मैं भगवान को बोले भगवान हम धर्म क्या वो भी जानता है कि लेकिन हमारा रुचि नहीं होता और क्या है जानता हूँ लेकिन रोक नहीं पाता हूँ और तया अर्थात आप हृदय में बैठकर जैसा प्रेरणा देते हो ऐसा करता हूँ अब आप अगर बोलोगे भगवान हमको प्रेरणा देके के बा बुरा काम कराता है इसका भी बड़ा व्याख्या है तमाम दुनिया का जो कुछ भी है सूरज चंद्रमा से लेकर पवन वायु भगवान कपिल मुनि कपिल जी साक्षात देभवती मैया गौर मद भयाद बात ही बात हूर्योस्तपति मद भयात मृत्युश्चरती इत्यादि सब बात है भले सूर्योदेव ताप देता है हमारा डर से पवन वायु बह रही है ये भी मेरा डर से मृत्यु जो सब सबका काल को हरण करके मौत का ओर लेके जा रहा है ये भी मेरा डर से सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं ये तो ठीक है लेकिन और एक बात भी है जो गीता में भगवान कहे पूरा क्लियरली इसका चर्चा आएगा दोनों बात का समन्वय अर्थात विचार करके व्हाट इज द कंक्लूजन एक्चुअल डिसीशन क्या होगा वो क्या है ये तो एक बात बोल रहा दुर्योधन का और दूसरा एक सुंदर बात है वो क्या है भगवान बोलते हैं भगवान सफा बोल दिए क्लियरली गीता में न आदत्त्य कस्य पापम न चै सुतिम विभुम अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुझंती जंत भगवान बोले ना तो मैं किसी को पाप कराता हूँ पाप लेता हूँ ना किसी का पुण्य भी लेता हूँ हमारा कोई रुचि फुचि नहीं है इसमें वो अपना संस्कार के अनुजार चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में जैसे जो कि जो काम करो फिर आपको सेव बटन दबाना है नहीं तो सारे भैनी से हो जाएगा काम जितना काम किए हो काम करो और सेव बटन को दबाओ फिर सेव होते जाएगा सब आपका अंदर में सेव होते रहता है जो कुछ क्रियाक्रम जन्म से लेके किए हो सबका किए हुए फल सब है आपका अंदर अशास्त्रों का विचार है अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्मम शुभा शुभम अवश्यमेव भक्तव्यम अवश्य भोगना पड़ेगा जो काम तुम करोगे अपना किए हुए कर्म का फल तुमको ही भोगना पड़ेगा अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्मम शुभा शुभम शुभ और अशुभ कर्म जो भी तुम विस्तार करोगे दैट फॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल यू विल हैव टू सफर भगवान बोले हाँ इससे हमारा कुछ लेना देना हम तो हाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम दुनिया भगवान के द्वारा चल रहा है लेकिन जीव का अंदर में एक फ्रीडम स्वाधीनता देके रखा है भगवान भगवान जीवों का अंदर एक फ्रीडम देके रखा है ये फ्रीडम को भगवान छीनना नहीं चाहता भगवान ये फ्रीडम को छीनना नहीं चाहता भगवान बोलते देखो ये फ्रीडम को हम हाथ नहीं लगाएंगे तुम अपना मुताबिक कोशिश करो अपना चेष्टा का मुताबिक घूमते हुए कभी हमको अच्छा लगे तो हमारा उपचार हमारा और चल पड़ोगे तो अच्छा रहेगा जोर जबरदस्ती तुमको घार दे के बोले हाय हमारा पास हमारा भजन करे ये नियम नहीं है भगवान कभी किसी जगह बोला नहीं भगवान किसी को घाट धक्का दे के कभी बोला नहीं हमारा भजन कर ये जीव का रुचि अगर बदल जाए जीव अगर सोचे कि हमसे बढ़कर इन्फिनिट अनंत तो ब्रह्मांडों में कोई है ही नहीं मेरा सुंदर जो, मेरा गुण मेरा रूप मेरा लीला सब में ये लट्टूट हो जाए प्रेम पागल हो जाए जैसे मीराबाई हुआ मीराबाई का को उदाहरण दे दिया जैसे आपको समझ में आएगा जल्दी राधारानी का बात बोले तो समझ में नहीं आएगा मीरा का बात बोले तो हो जाएगा समझ में जल्दी इसलिए बोला बहुत सारे भक्त ऐसा ही तो भगवान चाहता नहीं कि जुड़जप करे लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब काम भगवान के द्वारा ही हो रहा है लेकिन जीवों का जो स्वाधीनता है उसको ऊपर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हुए भगवान देखना चाहता है कि स्वयं प्रवृत्त होकर हमारा पास आए हम भी हाथ निकाल देंगे मेरा पास आ जगन्नाथ हाथ को ऐसा करके रखता है नित्यानंद बबुआ ऐसा करता है गौरंग माँ पर ऐसा है जीवों को बोलता है हमारे पास आजा, जाए कहाँ जा रहा है उधर ऐसा करके बुला रहा है। तो अर्जुन का जो संस्कार है अर्जुन का जो कहना है इसका माने क्या है अर्जुन का अर्जुन दुर्जोधन का जो कहना है इसका माने ये है कि दुर्योधन अपना किए हुए कर्म के फल का मुताबिक आज अभी जो स्थिति में पहुंचे हुए हैं उसका अंदर में धर्म का लिए प्रेरणा नहीं मिल रहा दुर्योधन तमाम जिंदगी में खराब काम किया धर्म प्रवृत्ति उसका अंदर में आया नहीं आपने जब जिंदगी पर धर्म किया ही नहीं क्या मरने कटे में धर्म का आएगा आप अगर बोलोगे हमारा अभी तो जवानी है क्या दर कह रहा है भगवान का नाम हम लेके बेकार टाइम खराब हम मरने का टाइम में कर लेंगे इज इट पॉसिबल कोई अगर मूर्ख ऐसा बोले अभी तो बस आ, कितना काम नंदा है सब बाद में करेंगे वो तो निकम्मा बन जाएगा मरने का टाइम में हम करेंगे मरने का टाइम में आपका जवान तो आएगा नहीं कभी भी आएगा नहीं भगवान का नाम पूरा जिंदगी भर आप, आप अभ्यास नहीं किया मरने के टाइम में आ जाएगा कैसे आ जाएगा मरने के टाइम में भगवान का नाम नहीं आ सकता जो अभ्यास नहीं किया आ नहीं सकता तो इसका लिए भक्ति का अभ्यास चाहिए तो दुर्योधन अपना हिसाब से उसका जो लेवल है उसी हिसाब से ठीक ही बताए वो पूरा तमाम जिंदगी में वो अधर्म खराब काम किया इसलिए वो मरने का टाइम में बोल रहे हैं हम धर्म क्या है जानता है लेकिन हमको करने का इच्छा नहीं अधर्म क्या है हम जानता है फिर हम रोक नहीं पाता और रोक कैसे पाओगे तुम जिंदगी भर हिंसा किया विदेश किया भक्तों का साथ और भगवान जो प्रेरणा देते हैं सत्कर्मों के लिए वो भी कैसे मिलेगा तो एक एक ढंग से ठीक ही बताया ठीक ही बताया भगवान तो अंतर में है और अंतर में बैठे हुए हर जीवात्मा चाहे दुर्जोधन हो चाहे लायन हो चाहे हाथी हो क्या भालू हो सब कहते हैं मैं भगवान बैठा हुआ अब भागवत भागवत श्रीमद भागवत जी महापुराण में सुंदर आता है उति उति कर्म वासना उति। इसका बारे में जब भगवत चर्चा होगा दशमे दशम संक्षणम इत्यादि जो है वो सब है उसमें ऊँची बोल के हैं ऊँति मतलब कर्म पेरोना ये जड़जगत का कर्म पेरोना डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा ही होता है प्रकृति क्या मानी कहाँ से प्रकृति कौन है प्रकृति आया कहाँ से हुआ तो भगवान के द्वारा ही इनडायरेक्टली सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तो शायद आपको समझ में आया कि जो प्रकृति है प्रकृति के अनुसार कोई आदमी अपना स्वभाव का अनुसार काम करे तो उसमें अच्छा है इसका थोड़ा व्याख्या कर दिया और ज़्यादा बोलने का दरकार है नहीं क्योंकि पिछले दो तीन दिन से ये सब विषय में खुल्लम खुल्ला बहुत चर्चा हुआ है अभी ये सब बात जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिए जो देखो सधर्म निधनम से परधर्म भयावहो सधर्म करते रहो उसमें मौत आ जाए तो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर भी आपका अमंगल नहीं हुआ क्योंकि आपका जो स्वभाव है स्वाभाविक धर्म जो है उसका अनुभव काम किया लेकिन परधर्म करने जाओ तो उसमें क्या हुआ उसमें अगर निधन हो जाए तो उसमें आपका बड़ा भारी विपत्ति आएगा क्योंकि स्वभाव का अनुवर्तन आपने नहीं किया आपका जो स्वाभाविक स्वभाव है उसका अनुपात मुताबिक प्रकृति क्रियामानंद के अनुसार अपने रिस्पांस नहीं दिया अपने जोर जबरस्ती अपना जो स्वभाव को चेंज तो कर नहीं पाया जोर जबस्ती दूसरा जो स्वधर्मों अपना जो है वो नहीं करते हुए दूसरे का धर्मों का अपनाया और करना शुरू कर दिया उसमें एक तो है अपना स्वभाव का खिलाफ़ काम किया उसमें अंतर में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा स्वाभाविक एक तमगुनी व्यक्ति को पूजा में लगा दो क्या करेगा वो वो ना तो आरती में उठेगा आरती में उठेगा नहीं और आरती महाराज बोले आरती में उठा नहीं कि आरती किया नहीं आरती का घंटा हो गया पाँच बजे साढ़े चार बजे आरती और पाँच साढ़े पाँच बजे छः बजे उठा पूजा में घुसा दो वो तो शौच कर्म में जाएगा फिर पूजा में घुस जाएगा उसका कोई नियम निष्ठा नहीं है कपड़ा धोएंगे नहीं पैर धोएंगे नहीं आचमन नहीं करेंगे शौच आचमन क्रिया कम से कम मिनिमम ब्राह्मण का मापिक होना चाहिए मिनिमम यू शुड अटेन दो क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण का जो समो दमो शौच सरलता आर्ज व जो है कम से कम ये बारह गुण आपका अंदर में आए तो भी चल सकता लेकिन भक्ति युक्त तो होना चाहिए ब्राह्मण का क्वालिटी देखे तो होगा नहीं क्योंकि ब्राह्मण का क्वालिटी का ऊपर जाना पड़े ब्राह्मण मतलब हम ये पकड़ के लेंगे उसका कृष्ण भक्त नारायण का ऊपर भक्ति है वो कैसा ब्राह्मण है जो भगवान विष्णु का ऊपर भक्ति नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोना है वो देवी का अगर उपासना करना पड़े क्योंकि वो जजन जाजन करना पड़े उसको जजन जाजन के लिए पैसा मिलता है उसका तो काम ही है लेकिन जाओ लेकिन तुम पूजा करने जाओ जगधात्र पूजा करने जाओ देवी का पूजा करो आप ब्राह्मण पूजा करने के लिए क्योंकि उसका धंधा है ये लेकिन स्टिल इसका अंदर में नारायण का पति भगवान का पति भक्ति जरूरी है क्योंकि जहां जाओगे विदाउट सालोग्राम यू कैनॉट गो कोई भी पूजा करने जाओ सालोग्राम लेके जाना पड़ेगा कोई ब्राह्मण जाए बिना सालोग्राम जाए मत लेकिन एक निषेध है शववाहिनी जो काली है उसका बारे में बताया गया शव वाहिनी जो शव मृतदेह लेके रहती है उसका पूजन के लिए सालग्राम को लिया नहीं जाता निषेध है शास्त्र में समझा मेरा बात स्ट्रिक्टी निषेध है निषेध है लेकिन वो अपना जजन जजन करे कुछ भी करे किंतु लेकिन उसका अंदर में भक्ति होना चाहिए भगवान का लिए भक्ति अगर नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता ब्राह्मण कहता था ब्राह्मण शब्दों का मानी है ब्रह्मों में जिसका निष्ठा है जिसका श्रद्धा है वो ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण नहीं ये बात जानना ज़रूरी है और देवी का पूजन करो कुछ भी करो लेकिन उसमें चंडी पाठ आदि सब में है पूरा या देवी सर्वभूति सुशक्तिपेण संस्थित ये सब है और बहुत सारे श्लोक है अलग अलग सा और विष्णु पुराण में भी है विष्णु शक्ति पराप्रक्ता, प्रख्त क्षेत्र ज्ञान आख्या अथा पर अविद्या कर्म संजान्या तृतीया शक्ति ऋषती इत्यादि बहुत सारे श्लोकों का व्यक्ति है जिसमें प्रमाण आता है कि भगवान विष्णु का ही सब शक्ति दुर्गा आदि जो कुछ भी है शक्ति रूपेण समस्थिता लेकिन ये शक्ति जो है शक्ति शक्ति का कोई आधार होना चाहिए विज्ञान ये बोलता है शक्ति है लेकिन शक्ति का कोई आधार नहीं है हो नहीं सकता तो आपका अंदर में जो शरीर का जो शक्ति है शक्ति का प्रकाश दिखाए तो शक्ति का प्रकाश देख सकता मैं लेकिन शक्ति का जो प्रकाश आपने किए हैं लेकिन ये शक्ति का प्रकाश कहाँ से आए आप तो शक्ति का आधार है आपका शरीर को पकड़ के ये शक्ति है ऐसे ही भगवान का अनंत शक्ति है उसमें दुर्गा आदि जो कुछ भी है सारे ये शक्ति का प्रकाश है जा देवी सर्वभूति प्रकृति रूपेण और संस्थित सब कुछ है सब ये भगवान विष्णु का शक्ति तो ये अगर खबर नहीं है किसी ब्राह्मण का वो ब्राह्मण कहलाने का योग्य नहीं अपना जो नियम निष्ठा है वो पालन नहीं करते फिर जनु के लगा के रखे हैं वो किसी भी हालत से उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा जोर जबरस्ती का बात है नहीं इसी का ही हमने व्याख्या किया था दो दिनों से जो वो अगर जनवी रखे लेकिन ब्राह्मण का कोई निष्ठा व आचरण उसका अंदर में नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाए हम इसी का ही भागवत से महाभारत से सब प्रमाण दिया था जशो यत लक्षण प्रकम पुंसो वर्णा विव्यंजक तदन्न तदिश्यत तत्व नयो विनिदिश्यत जिस ब्राह्मण का अगर वास्तव खानदान है ब्राह्मण का नियम पालन हो रहा है बहुत सात पीढ़ियों से या चार पीढ़ियों से कम से कम नियम है सात पीढ़ियों से जिसका खानदान में ब्राह्मणों का नियम पालन होते हुए आ रहा है सात पीढ़ी और सात पीढ़ी अगर नहीं हो इस काली काल में एटलीस्ट चार पीढ़ी चार पीढ़ी में अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसको होगा नहीं आ उसका खानदान में जो जन्म हुआ है उसका अगर गर्भधान संस्कार के ले पूरा संस्कार हो गया तो उसका बच्चा भी वैसा ही निकल वैसा ही होगा जन्म होगा उसको ब्राह्मण हो सकता उसका स्वभाव लेकिन अगर ना हुए किसी में डिफेक्ट आ गया किसी नियम कारण में आपका जन्म का लगन व निषेक फर्टिलाइजेशन का समय में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा गर्भ संस्कार नहीं हुआ तो आपका जो संतान है वो बिगड़ सकता है नॉट दैट वो ब्राह्मण होगा ही संभव नहीं वो ब्राह्मण परिवार में जन्म होते हुए देखा ये महाराज सूद्रो का मापिक ऐसा कोई आचार लाचार है तो शास्त्र में विचार है उसको ब्राह्मण का जेनईन निया नहीं दिया जाएगा आप जोर जबस्ती ये लोग बोलता है इस समाज में जो नियम ठीक नहीं है शास्त्र में बोला उसको जेनुफिनी नहीं दो मान गायत्री भात देना उचित नहीं है वो शूद्रो रहेगा नियम है लेकिन आजकल मानता नहीं कोई जोर जबरस्ती कर लिया जो भी है थोड़ा बहुत व्याख्या कर पाया उसका बाद अर्जुन ने प्रश्न किया उच अर्जुन वाच भगवान श्री कृष्ण के सामने एक सुंदर प्रश्न रख दिया वो सुनने का लायक है अर्जुन उवाच अर्जुन, अर्जुन ने प्रश्न किए अथ केन न प्रयुक्त एयम तो पापन चरती पुरुषा अनिच्छन्नोपी वरसें बलादीव नियोजित अर्जुन ने एक आजीब सा प्रश्न किया सुंदर भले अथ केन न अच्छा ये तो सब आपने बताया प्रकृति का गुण आदि ठीक है अथ मेरा अभी प्रश्न है के न प्रयुक्त अथो क्या प्रयुक्त पापन चौथ ये पाप की आचरण करने के लिए कोई कौन प्रेरणा देता है ये जो तमाम समाज का आदमी पापों में लगा हुआ है तो कौन प्रेरणा देता है कौन ये जानना चाहिए अथोक के न पापम चरित्र पुरुष पुरुष मतलब पुरुष और स्त्री वो नहीं हमने पुरुष शब्दों का व्याख्या पहले ही कर दिया था पूर मतलब ये शरीर मंदिर पूर मतलब ये शरीर ये मंदिर इसका अंदर में बसे हुए आपका आत्मा है इसलिए आपका शरीर को पुरुष बोला जाता है चाहे अब स्त्री हो और वो पुरुष नहीं यहाँ जो पुरुष का माने है इसका मतलब पूरे बसती थी पुरुष अर्थात शरीर रूपी शरीर रूपी मंदिर का अंदर बैसे हुए जो जीवात्मा है उसको ही पुरुष ये टर्म ये शब्द देके डिनोट किया गया ये पुरुष मतलब ये जेंट्स या लेडीज ये नहीं तो अथोक के न अर्जुन, अर्जुन अर्जुन अर्जुन का क्वेश्चन बहुत सीधा है अथोक के पापम चढ़ते पुरुष कौन ऐसा है अर्जुन को अर्जुन कृष्ण जी को प्रश्न कर रहे हैं कि कौन है ऐसा कि पापों में प्रेरणा देता है जबकि इच्छा नहीं है फिर भी वो पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है अनिच्छन नोपी बरसें बलादिव नियोजित हो बला अनिच्छन नोपी बरसें बलादिप नियोजित हो बला इच्छा नहीं है पाप करने का लेकिन फिर भी कौन जान ना जाने अंदर से जोर जबरस्ती पाप में पाप कर है जैसे अभी दुर्योधन ने बताया दुर्योधन यही बात तो बताया था जनामी धर्मम नौ प्रवित्ति, जनामी अधर्मम नौ चमे निवृत्ति यही बात को बताया अनिच्छुन भी उसके अंदर में इच्छा नहीं दुर्योधन को पक्का मालूम है कि जो हमारा खानदान में जो ज्येष्ठ लड़का है अर्थात जुधिष्ठिर महाराज इसको ही राजगद्दी मिलना चाहिए बट स्टिल आई कैन नॉट अलाउ जबकि उसको मालूम है राजगदी उसको ये राज जो गदी है ए युधिष्टि को हर हालत में मिलना चाहिए क्योंकि वो खानदान में बड़ा है लेकिन ये किसी भी हालत से देने के लिए तैयार नहीं ये प्रेरणा कहाँ से मिला इसका संस्कार के अनुसार मिला तो अथोक्य न प्रयुक्त एवं पापन चरती पुरुष अनिच्छ नवि बलादीव और इच्छा नहीं है लगता है कि इच्छा नहीं है लेकिन कोई अंदर से प्रेरणा जोर जबरस्ती कराता है खराब काम को ये कौन है बड़ा भारी सुंदर प्रश्न किया देखो दुनिया का ओर आंखें खोलकर जो ज्ञानी व्यक्ति है वो आंखें खोलकर देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है वो आंखें खोलकर देखते हैं दुनिया का खेल और हंसते रहते क्या चल रहा है सब खेल दो राजा लड़ाई कर रहा है ये हमारा जमीन है वो राजा बोलता है, नहीं हमारा है दोनों देश का राजा लड़ाई कर रहा है एक दूसरे को छुड़ी चला रहा है ऐसा ऐसा करके भागवत में है सुंदर और उसी न देश को राजा को एकदम स्टैप कर दिया एक राजा ऐसे इतना बड़ा तरवाल घुसा दिया फाड़ दिया उसने एकदम घोड़े से गिर गया और पढ़ के एकदम एकदम मर गया और जब उसका देश का जो जे जो अपना जो राजधानी में खबर चला गया जितना सारे रानियां हैं सर रानी सब रानी मैया आई आने का बाद इतना रोना धोना शुरू किया लाश को लेकर बॉडी को लेकर हा राजन आ उसी दर देश का राजा तुम्हारा कितना सारी ताकत है और कौन प्रजा का संभालेगा प्रजा को कौन संभालेगा देश को कौन देखेगा हम लोगों कौन देखेगा हाँ शामिन कहाँ गया हम तो लुट गए ऐसा करके उसी समय क्या किया मारा महाराज जोमराज महाराज जो है जोमराज महाराज बच्चा बन के एकदम तो पाँच साल का बच्चा बना और बच्चा बन के उधर आया सामने पाँच साल का बच्चा बांध के इधर आके और मैया लोगों पूछी मैया तुम वो रो रही क्यों ऐसा के बच्चा पूछ रहा है पाँच साल का बच्चा अरे देख नहीं रहो स्वामी हमारा मर गया तुम्हारा सामी कौन है बोले ये पड़ा हुआ है बोले मैया हमारा तो कोई नहीं है पापा नहीं है मम्मा नहीं है कोई नहीं है हम तो जंगल में भटकते हैं फिर भी रोते नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं ये ठाकुर जी का ही व्यवस्था है हमारे लिए और तू तुम ये तो सामी चला गया सामी कौन है बोले ये चला गया अरे सामी चला गया तो सामी पड़ा हुआ है लेके घर से चले जाओ सामी तो पड़ा हुआ है लेके घर के चले जाओ ना यो आत्मा है निकल गया वो तो मर गया ना तू तो बच्चा है समझे नहीं बोले हम तो वही बात कर रहे हैं मर गया कौन मरा बोले उसीन और देश का जो राजा जो था वो मर गया मरना वो आत्मा निकल गया अच्छा वो आत्मा के लिए रो रहे हो शरीर के, के लिए नहीं शरीर के लिए तो शरीर ले जाओ ये तो पड़ा हुआ है अरे आत्मा के लिए अगर रो रहे हो तो मेरा क्वेश्चन है आपने आपने जिंदगी भर जो उसीनाथ देश का राजा का साथ संसार किया तुमने कभी कभी ये ये आत्मा को पहले देखे जो उसीनाथ देश का राजा का शरीर का अंदर था बोले नाम तो देखे नहीं जो चीज़ देखी ही नहीं उसके लिए रो क्यों रही हो ऐसा करके जब तत्वज्ञान का उपदेश किए तो मैं यहाँ लोग चल दिया बोला पाँच साल का लड़का कितना सबक सिखा के चला गया चलो अभी रोना धोना सब बंद हो गया क्योंकि तत्व तो तो ज्ञान आए तो रोना धोना सब बंद तो आत्मा जो है इसका रहस्य बड़ा भारी रहस्य है तो अनिच्छन नोपी वारसियों बलादीप दो जो दो देश का राजा लड़ाई कर रहे हैं और धरती मैया जो है हास रही है वो सारे जमीन हमारा है ये उसी नश का, का राजा बोले हमारा है वो कानूकुप जो रहस्य हमारा है कौन बोल रहा हमारा है, है मार के एक दो तो हम ले लेंगे और दोनों लड़ाई कर रहे धरती देवी हंस रहे ये जमीन तो पहले भी हमारा ही था अब आ, अभी भी है बाद में ही रहेगा हमारा जैसे आपका घर में जो है तिजोरी में जितना सारे जेवर है लड़का को शादी देने का बाद बहू रानी को सब दे दिए तरवाला सब लेकर चूड़ी आदि सब दे दिए अब वो बहू क्या हुआ अब उसका जो बेटी है उसको जो शादी है उसका टाइम में उसी जो जेवर जो है उसका सब लेके बोले ये हमारा सास ने दिया था तू ले ले सब दे दिया तो देखो वो सब ट्रांसफ़र होते रहता है सब ट्रांसफ़र तो सोने क्या खा गया क्या था आ, खा तो नहीं गया सब ट्रांसफ़र होते रहता है लेकिन आदमी का अंदर में इतना दिमाग है दे आर वेरी इंटेलिजेंट दे थिंक सो लेकिन ये बात समझ में नहीं पाता कि जो जो लोग कॉमर्स पढ़ा है कॉमर्स लेके कॉमर्स उसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोल के एक चैप्टर आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें खुला में खुला बात ये है कि तमाम दुनिया ये जो धरती है ये धरती में आज से बहुत पहले आज से सब जो कि 10 20 50 60 हजार साल पहले ये पृथ्वी में जितना संपत्ति था आज भी वैसा है और पृथ्वी जब धंसो हो गया होगी तब भी ऐसा ही रहेगा चिंता करके देखो हम जो बोल रहे हैं फिर ट्रांसफर हो रहा है तुम भूमि से सोने को निकल रहे हो हीरे से निकल रहे हो भारत से कुनूर हीरे को लेके कर ब्रिटिश ने चला गया महाराज कहाँ गया कहाँ गया तो धरती के ऊपर ही है यहाँ से लेके ब्रिटेन में रख दिया तो मरेगा जहाँ तो ब्रिटेन में कहाँ जाएगा धरती का अंदर ही तो जाए सिर्फ ये अभिमान जो है आपका जेवर है आप बहू को दे रहे हैं आप बहू बोले हमारा जेवर सास ने दिया तेरे को दे ये अभिमान दैट ये जो काम कर रहे हैं ओनली बाकी सब देखो विचार करके सब बेका इससे बोले तमाम दुनिया का जितना सारे प्रॉपर्टी है सब पहले जो था आज भी वही है और बाद में वही रहे बाद में भी वही रहे और साइंस में जो शक्ति का एनर्जी का जो कांस्टेंट थ्योरी है ना एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर तो इसमें विचार करके देखो पढ़ाई किया इतना ऊंचा तो सचमुच बात सिर्फ एक एनर्जी हाथ को ऐसा करो मेकैनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इंट हीट एनर्जी पानी बहती हुई है पानी के एनर्जी को टर्बाइन देकर घुमा दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफार्मारवाइन घुमा दो <laughs> हैराडस लॉ लेकिन इतना सीधा चीज़ है गीता का लेकिन इतना बुद्धिमान आदमी ये समझता नहीं हम तो हैरान हो जाते बोलते बुद्धिमान है तो इसमें क्या है जगत का कोई वस्तु कोई उठा के नहीं ले जा सकता यहाँ तक कि आपका जो इतना सुंदर शरीर है इसका ऊपर भी यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर ओन बॉडी आपका अगर आपका शरीर के ऊपर कंट्रोल है क्यों आपका सुबह के टाइम में अच्छा लगता है और रात को बीमारी हो जाता है फिर परसों दूसरा बीमारी और भूख नहीं है महाराज इस क्यों हो रहा है कंट्रोल नहीं है आपका ऊपर कब काम आ जाता है कब क्रोध आ जाता है आपका बॉडी के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है तो किस चीज़ का ऊपर कंट्रोल है आप चाहते हो दुनिया करो हम कंट्रोल करें ये बड़ा पागलपंथी है इसी का लिए ही बंधन आता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे दिए सुंदर देखो तुम जो हमको प्रश्न किए हो कि पापम कियुक्त कौन है अंदर में जो जोर जबस्ती सबको पाप में इच्छा नहीं है फिर भी पाप करवा रहा है बलादिव नियोजित कौन भगवान श्री कृष्ण सफा बता देखो काम ऐशो क्रोध एशो रजो गुनो सम महासनो महापना विधीनम ए नम बैठ दैट इज योर एनिमी आप बाहर में बहुत दुश्मन सोते ये मेरा दुश्मनी किया ये मेरा दुश्मनी किया खुद ढूंढे लेकिन उसका दुश्मन जो है आपका अंदर में जो पक्का साधु है वो बाहरी दुनिया में दोष नहीं ढूंढते बोलते हैं वो शासन करने के लिए बोलना पड़ता है लेकिन उसका अंदर में दोष ढूंढने का कोई स्वभाव नहीं एक दफ़े तुलसीदास जी को बताया गया एक एक संतों ने आके बताया महाराज ये जो है ये आपका बड़ा भारी चर्चा करता है गाली देता है आपको तुलसीदास जी को बताया बोले ये आपका हर वक्त आपका उल्टा पाल्टा बोल रहा है आपका नाम पे, गाली देता है आपका चर्चा कर रहा है तुलसीदास जी बोला वो महापुरुष कहाँ है अले मारा महापुरुष नहीं है वो आपका गाली दे रहा भले वही तो ढूंढ रहा हूँ उसको लाओ मेरा कुटिया का सामने उसको एक कुटिया बना के रख दूं हाँ कुटिया बना के रखोगे वो तो गाली देता है आपको आपका दोस्त निकलता है हर वकत भले उसी लिए तो उसको चाहिए क्योंकि आम तो अपना दोस्त को देख नहीं सकते वो रहेगा हर वक़्त टोकेगा ऐ तुमने किया ऐ तुमने किया हमारा हाँ दोस्त निकल जाएगा हम हाँ अपना संशोधन कर देंगे रेक्टिफाई कर देंगे और चले जाएंगे ठाकुर जी का ये तो अच्छा ही बा किसी ने मेरा दोस्त को निकाला तो यह क्या खराब है दोस्त तो है ही है हमारा अंदर में दोस्त को निकाल के फेंक देना ही तो साधु का काम है कि दोस्त को रहे वर्तमान समाज सभ्यता जो सिविलाइजेशन है इसका क्या टेक्निक है बोलो जो जितना घटिया खराब काम करो लेकिन ऊपर में बहुत सिविलाइज बन के रहो अच्छा कपड़ अच्छा गाड़ी सब लेके जितना करो और अंदर में जो कुछ भी है दे, वो देखने का दर कर स्नो पाउडर आदि दे के सब mm. <laughs> फिनिशिंग दे के रखो लेकिन वास्तव में सभ्यता कथा का, का ये माने नहीं है वास्तव सिविलाइजेशन ये बाको का शब्दों का व्याख्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था जो ठाकुर हमारा गौड़िया का एकदम पानी पुरुष उन्होंने बोला महाराज सभ्यता ये शब्दों का वास्तव ये है कि वैदिक सभ्यता बोलाया जाता है इसको इसका माने है कि वैष्णव समाज भागवत समाज आत्मधर्मों का समाज में बैठने का लायक है तो ही इज एक्चुअली सिविलाइज समझिए माने वैष्णव धर्मों भागवत धर्मों धर्मो आत्मधर्मो आत्मा का जो आपका धर्म इसका कोई सभा है इसमें आप बैठने के लिए लायक बन गए हो तो यू आर रियली सिविलाइज्ड इसका एक एक करके एनालिटिकल हम व्याख्या करते चलो अब हंसते रहोगे ये पक्का बात अभी ऊपर ऊपर हम बताए समझ में नहीं आएगा लेकिन एक एक करके एनालिटिकल व्याख्या करें तो बोले एग्जैक्टली ठीक बोला और जो सिविलाइजेशन का माने हैं यूरो सोसाइटी में कुछ भी करे गंदगी काम तो उसमें वो सब देखता नहीं वो सब देखता नहीं तो ये सब जो बात है अब जो भी आप चेंज आते रहते हैं देखो अभी यूरोपियन सोसाइटी जो है अमेरिकन सोसाइटी उधर से आदमी लोग देखता है कि जगत में शांति अगर मिलता है तो भारत में मिलता है वो भी चैतन्य महाप्रभु का ये सब जो विचार है तो आ रहा है हजार हजार आ रहा है इन लोगों के महाराज एक विशेष बात है अगर इफ़ यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड अगर समझा सम्झ, सकोगे कि ये सबसे बड़ा यूनिक चीज़ है वो नहीं लेकिन भारत का आदमी इतना बायस्ट है वो लोग जो समझ गया तो समझाओ तो सोचेगा नहीं समझ लेगा नहीं लेकिन विदेश का आदमी भी ये एक विशेष बात है अगर आप समझा सकोगे कि ये एक्सेलेंट है वो तुरंत रह लेगा ये बात है विशेष <laughs> तो इसलिए ये लोग आ रहे हैं हजार हजार विदेशी हरे कृष्ण हरी बोल बोल के नृत्य कर कि, कितना मजा ले रहा है और जेसस का इसका अगर मिसमिसिंग लाइफ ऑफ जेसस क्राइस्ट मैकमिलल कंपनी से निकाला है पढ़ के देखना हमने तो बचपन में ही पढ़ डाला तो उसमें लिखा हुआ है जेस क्राइस्ट अपना भारत में आया था मिसिंग लाइफ ऑफ जेस का भारत में आया आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और जेसस का इस कभी नहीं बोले कि हम भगवान हैं वो बोले हम वो अमृतमय भगवान का ईश्वर का पुत्र है बाइबिल पढ़ के देखना जब भी कोई क्रिश्चियन फादर को क्वेश्चन करे वो बोले जो जेसस का इस भगवान है हम बोले कहाँ भगवान है कैन यू शो मी बाइबल उठाओ उसमें लिखा है हम वो ईश्वर का पुत्र है तो आप बोल रहे हो भगवान ईश्वर का पुत्र है मैसेंजर है और मुस्लिम धर्म में जो है आपका जो है वो जो ऐसाई का जो आपका कुरान है कुरान सूफ़ी का भी हम गौ माता का जो किताब निकाल रहा है हिंदी में बंगला में तो पहले ही निकाले इंग्राज़ी में चेतना का जागरण उसमें पूरा लिख दिया पूरा डॉक्यूमेंट देखे कौन कौन कहां से कौन बोला है उसका कुरान सुफी का डॉक्यूमेंट कुरान सुफी में वो उसको पैगंबर बोला गया माना ईश्वर का दूत पैगम्बर बोला गया किसको वो जो अपना हजरत मोहम्मद उसको बोला गया वो पैगंबर है पैगंबर मतलब वो ईश्वर का दूत है तो वो भी प्रमाण नहीं कर सकता और बोले ईश्वर निराकार है लाईला अल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसा बोल रहे और अल्लाह निराकार है बोला हाँ अल्लाह निराकार है अब तुम्हारा जो अल्लाह अगर निराकार है तुम्हारा जब पैगंबर है कौन हजरत मोहम्मद आज तो अल्लाह का निराकार है तो पैगंबर साहब का कैसे आकार आ गया क्योंकि साइंस में कॉज एंड इफेक्ट बोल के एक चीज़ आता है कॉज एंड इफेक्ट वो तमाम साइंटिस्ट लोग जानते हैं कार्य कारण जो चीज़ कार्य में उपस्थित है वो कारण में जरूर है कारण में अगर नहीं है कार्य में आ ही नहीं सकता नॉट एट ऑल पॉसिबल तो हम उन लोगों को पोस्ट करते उत्तर नहीं दे पाए तो पैगंबर साहेब पैगंबर साहेब का आपका आकार आ गया वो कहाँ से आया अगर अल्लाह का आकार नहीं है तो उत्तर नहीं दे नहीं दे पाता लेकिन कुरान में है अल्लाह का सैम सुंदर सांड़ा सा रंग है सब वर्णन है लेकिन वो लेता नहीं चैतन्य वहाँ पर देखा है कुरान सूफी में अरे देखो तुम्हारा अल्लाह का आकार है लिखा हुआ है सामरा था वही कृष्णों बारे में बोला जाता लिखा है कृष्ण का कैसा रंग है अल्लाह का कैसा सब फतेमा फतेमा है उसका वो तो इसमें फतेमा ने अल्लाह को देखा भी है लेकिन मानता नहीं वो लोग हैरान की बात है तो जोर जबरस्ती का बात नहीं जिसका तकदीर अच्छा है तो मानेगा तो भगवान उबाछो काम ऐसो क्रोध एशो रजो गुनो समाहा महासोनो महा, महा पपना विद्धि भगवान बोले देखो दुश्मन तुम्हारा अंदर में ही है तुम्हारे अंदर में जो काम है काम एशो यशो किस चीज़ बोलो बोला जाता है जो सामने है काम एशो यही जो काम है काम ऐशो क्रोध एशो रजो समद बाबा, ये महासनो महापना ये सबसे बड़ा पापिष्ट है ये तुमको विभिन्नम है विधिन्नमेनम इसको ही तुम्हारा दुश्मन जान लो ये तुम्हारा दुश्मन है दुश्मन और कोई नहीं है ये तुम्हारा दुश्मन है अशास्त्रों हाँ, में विचार है आँख से बढ़कर है क्रोध और काम से लज्जा का विषय कुछ नहीं है सबसे खराब चीज़ है ये अगर किसी का अंदर में पैदा हुआ चाहे वो कितना बड़े विद्वान हो उसका कैरेक्टर लॉस हो गया उसका कुछ हो गया दोबारा एकदम उसका गया खत्म हो जाएगा भागवत में आता है ना वो जो खराब काम किया कौन द्रुनाचार्यों का लड़का ले, औसत्थमा ने खराब काम किया वो ब्राह्मणों का माफी काम नहीं किया बहुत घटिया काम ये उचित नहीं है पाँच बच्चा को गला काट के लेके आया कैसा काम है सोया हुआ वो भी सोया हुआ है सोया हुआ पाँच बच्चा का गोला काट के तू लेके आया कैसा उफ भगवान दुर्योधन का पास लाया तो दुर्जोधन दुर्जोधन जो इतना बदमाश है दुर्जोधन जो इतना दुष्ट है वो भी चिल्ला के उठा रे ये क्या किया तू तो पांच बच्चा है इसको मार के लाया हाय हाय, क्या किया तूने दुर्जोधन जैसा बदमाश है वो भी चिल्लाया ये उचित नहीं हुआ ये अश्वत्थमा इसको जब अर्जुन पकड़ के लेके गया तब तो उसको क्या किया उसको मारा नहीं गला कटा नहीं उसको मस्तक मुंडन करके मस्तक में जो मणि है उसको काट कर ले उसको एकदम अपमान करके फेंक फेंक दिए क्योंकि ब्राह्मणों को बद करना नहीं चाहिए ब्राह्मणों का अपमान मतलब बध हो किसी मानी व्यक्ति का मान को सतनास कर दो तो वो मुर्दा का बराबर हो जाएगा शास्त्रों में विचार है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया भगवान खोद अर्जुन को बताया अर्जुन तो हैरान हो गया क्या करे और भीमसेन बोले हे उसको काटो मारो सि अर्जुन बोल रहा है, हैं भीम बोल रहा है, और फिर नकुलस सब खड़ा हुआ एक एक करके दे रहा है मसाला दे रहा है हे मारो इसको मारना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण बैठा हुआ देख रहा है कि मजा क्या किया जाए अर्जुन ने अंतिम में भगवान का ओर देखा क्या करे तो भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही बोल दिया दे देखो इशारा किया देखो ब्रह्म बंधु नंतव्यो आतोताई बदारहन हो पहले बोल दिया ये देखो अर्जुन ये तो आतोताई है आतोताई को मारना चाहिए और जब अर्जुन कृष्ण बोला तो भीम तो ऐसे ही गुस्सा है अये मारो एकदम चटनी बना दो इसको <laughs> और अंतम में अर्जुन ने देखा क्या कहा इधर से द्रौपदी है द्रौपदी रो रही है अरे किसको पकड़ के लाया इसको छोड़ दो छोड़ दो गुरुपुत्र है जो भी किया वो तो गुरुपुत्र है उसको छोड़ दो इसको ब्राह्मण को मानना छोड़ दो ये भी बोल रहा है ये भी बोल रहा है भीमसेन भी नकुल सब सबोदेव आ कृष्ण बोल रहा है तो क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने इशारा दिया देखो ब्रह्मवंदु बंधु नंत्यो आतोताई बदार ब्रह्म बंधु ब्राह्मण अगर जितना भी घटिया काम करे उसको शारीरिक रूप से बद नहीं ब्रह्मा बंधु न लेकिन आतोताई को मारना चाहिए उसके बाद अर्जुन समझ गया तो शास्त्रों का विधान के अनुसार उसको अपमान करके मस्तक को कमाया और मस्तक में दहीफाई दे अपमान करके उसको धक्का मार के निकाल दिया मनीफ नहीं दे उसके बाद वो मुख नहीं दिखाया तो चला गया पहले चला था ब्रह्मास्तों बहुत सारे कहानियां उसका बाद बहुत सारे चीज है भागवत में है और इधर जो है भगवान के ये जो भगवान उत्तर ये काम ये शो क्रोध ये शो रजो गुण सम्वहा महासोनम महा पपना विद्य दुश्मन कौन है जीवात्मा का अंदर में बैठा हुआ काम क्रोध आदि जो स्वरऋपु है वही दुश्मन है आपका बाहर में दुश्मन ढूंढो तो फायदा नहीं अपने आप स्वरूप को दमन हो जाएगा भगवान का ऊपर भक्ति हो जाएगा तो किसी ने आपको दुश्मनी करने आएगा तो कामयाब नहीं होगा भगवान आपको रक्षा कर देगा ऑटोमैटिक इंद्रिया मनोबुद्धिष्ठान उच्चतेमोह तो ये ज्ञानम आवृत्तो देनाम अब सुंदर बताया कि देखो मन इंद्रिय मन बुद्धि ये तीन काम का आश्रय या अवलंबन है मन बुद्धि इंद्रिया ये क्या है काम का काम इसी काम जो है आपका अंदर में लास्टर्ड जो है इसको बेस करके तो प्रकाशित होता है मेरा बात समझ में नहीं आ किसी के अंदर में अगर काम है उसका तो रिफ्लेक्शन होगा बाहर में इंद्रियों के द्वारा ही होगा बिना इंद्रियों तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे तो इसी के लिए बोला कि देखो इंद्रिय सब इंद्रियों मन और बुद्धि ये सब काम का अधिष्ठान आश्रयस्थान बोल के कथित होता है काम इन सब मन बुद्धि इंद्रियों को अवलंबन करके दे कैन मैनिफेस्ट देम सेल्व काम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ काम प्रकाशित होता है इंद्रियों को अवलंबन करके मन बुद्धि और इंद्रियों को और वही आपका अंदर में सतसिद्ध जो ज्ञान है उसको आवरण करके रखा है मेरा बात समझो तो बहुत अच्छा लगेगा वो है शास्त्रों का कहना है कि सब जो मानव है सबका अंदर में ज्ञान जो है सतसिद्ध ज्ञान छुपा हुआ है मेरा बात समझ में है सब जीवात्मा जो है वो जो आदमी है जितना सारे सबका अंदर में जो ज्ञान है वो छुपा हुआ है अज्ञाननों अवृतम ज्ञान जैसे आसमान में सात दिनों से सूरज नहीं दिखाई पड़ता किस लिए भले सूरज नहीं है कोई अगर तर्क करे सूरज नहीं है वो ही नहीं सकता सूरज है लेकिन सूर्यों को बादल ने ढक दिया और आपका जो देखने का जो कैपेसिटी है पावर है वो वहां तक जाके टकरा के वापस आता बादल तक तो सूरज तक जा नहीं पाता क्योंकि उसमें आवरण है तो ये जो आवरण है इसलिए आप चिल्ला चिल्ला कर ये नहीं कह सकते हो कि सूरज नहीं है सूरज है लेकिन बादल के द्वारा ढक गया है तो इसलिए सात दिनों से सूरज दिखाई नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है ऐसे ही आपका अंदर में माया देवी का चक्कर में आप पड़ गए हो और अज्ञान एनो ज्ञानम तेनो मुझे अज्ञान तो के द्वारा आपका ज्ञान जो है वो आवृत है और साधु वैष्णव संत महात्मा पास जाने का बाद ओ सदगुरु मेले भेद बतावे आंख भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश इसका व्याख्या है बहुत किया है आज नहीं करेंगे भले जब जीवात्मा साधु साधु संग होता है वास्तव साधु साधु का बेस बना के आए हैं कोई चीठर है लम्पट है और रावण भी तो साधु साधु वैस लिया था तो ऐसा साधु हम नहीं बोले जिसका तकदीर में बास्तव साधु संग मिल गया तो सदगुरु मिले तो भेद बतावे क्या भेद बतावे क्या भेद बतावे ये ए मटेरियल है ये चिन्हय है और तो साइंस लोग साइंस में जो आता है मैटर एंड एंटी मैटर साइंटिस्ट लोग पूरा स्वीकार किया कि मैटर जैसे है एंटी मैटर जरूर है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा साइंटिस्ट लोग बोला मैटर है तो एंटीमेटर जरूर है सब वस्तु का अपोजिट चीज़ रहती है र, लाइट है तो उसका रोशनी है तो अंधेरा भी है भला है तो बुरा है सबका एक सिनोनिम एंटोनिम बोलता है तो साइंटिस्ट लोग शिखर किया हर हालत में मैटर है तो एंटीमेटर जरूर है आत्मा का भी स्थिति का बारे में एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुआ लेकिन पकड़ नहीं पाए आत्मा है तो ये जो एंटीमेटर है ये जो है ये जो आपका आत्मा विषय जो वस्तु है इसको कोई जान नहीं पाता और आपका अंदर में सतत सिद्ध जो ज्ञान है वो अनंत काल से माया देवी का चक्कर में आपका ज्ञान आवृत है और साधु गुरु वैष्णव का संग के द्वारा जब वो अज्ञान का पर्दा हट जाए तो सतह सिद्धो आपका जो ज्ञान है प्रकाशित हो जाएगा तब वो चिल्ला चिल्ला के ठाकुर जी का वो दौड़ो गया ये नियम है बचपन में मीरा बाई मजा किया मीरा बाई का साथ गुरुजनों ने मजा किया था एक जुलूस जा रहा है शादी का और और जा रहा है ब्राइड गुम दोनों जा रहे हैं पलखी लेकर और बड़ा बड़ा जुलूस निकाला है और मीरा बच्चा है वो भी देखने आई है अचारों सब आदमी हैं सब उसका जो गुरुजन है वो पूछे हे देख शादी होकर जा रहा है आओ पहले से उसको जानकारी था भगवान का बारे में देखा भी है श्रीनाथ जी का रूप और तेरा कौन होगा पति बोले मेरा तो गिरधारी लाल बोल दिया अब बचपन जैसे वो कीड़े कीड़े घुस गया अंदर में वो पक्का एकदम अंतिम में जाके वो प्रकाशित हो गया शादी हुआ लेकिन वो तो नाम का शादी हुआ कुछ नहीं कर पाया मर भी गया कुछ नहीं हो पाया भगवत प्राप्ति हो गया तो किसी का बचपन में होता है जैसे प्रहलाद महाराज जी का देखो बचपन में दूबो में आज का पाँच साल की उम्र में औजा का नाइन्टी इयर्स ओवर हो गया उसके बाद उसका आके खेल हुआ तकदीर का खेल है किसी को नाइन्टी ईयर्स में उसका बुद्धि खुला वो भी सत्संग के द्वारा ही हुआ बिना सत्संग नहीं हुआ शास्त्र में ऐसा कई जगह प्रमाण आप दिखाओ कि बिना संग सत्संग किसी ने भगवत प्राप्ति कर लिया दिखाओ एक एक एग्जाम्पल दिखाओ बिना सत्संग भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकता तो ये जो हमने उदाहरण दिया ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज से लेकर कोई भी एग्जाम्पल सब देखो सत्संग द्वारा ही हुआ सासुसंगर ऐसा महिमा है उसके द्वारा ये तद वस्तु है अतदवस्तु है ये मैटर है ये एंटीमेटर है ये अप्राकृत है ये प्राकृत है प्राकृत विषय गल जाएगा मर जाएगा खत्म हो जाएगा दुर्गंध हो जाएगा दूषित हो जाएगा लेकिन जो एंटी मैटर है चिन्हमय है वो दूषित नहीं होगा इसलिए आकबर वास्ाह को दिखा दिया कौन हमारा सनातन गोसाई अकबर वत्साह का वृंदावन का एक झलक पलक झपक में दिखा दिया वृंदावन का स्वरूप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बार बार बोला रहे गोसाई जी हमको कुछ सेवा बताओ बोला हमारे पास सेवा कुछ है ही नहीं क्या सेवा बताए अरे कुछ तो लो अकबर बादशाह है ना चोरा अभिमान है अरे ऐसा बड़ा संत महात्मा है हमसे कोई सेवा सेवा स्वीकार कर ले हमारा मंगल हो जाए बार बार बोलते बोलते बोले हमारा तो कोई सेवा है नहीं तो एक काम करो हम जो सीढ़ी से उतार कर जमुना में पानी ले जाता है और सीढ़ी का एक टुकड़ा जो है स्टेपिंग जो है वो ख़राब हो गया उसको मरम्मत कर दो तो अखबार बस्सा का दिमाग खड़ा क्या हम इतना बड़ा साइंशाह है हमको बोला ये रिपेयर कर दो ये भी क्या हमारा मापिक सेवा है अभिमान आया तो बड़ा गुस्सा है अ क्या हम संत म आया बड़ा सेवा करने के लिए कोई मंदिर फंदिर बना दो कुछ बोला नहीं ऐसा अपमान किया हमको तो गोसाई जी का अंदर में समझ में आया इसका अंदर में अभिमान आया ये चाहता सेवा करने के लिए आया है जिसका अंदर में अभिमान आया भले कौन सी काम मेरा मत करना बोलो वो देखो नीचे छिड़ी है जब ऐसा करके अंगुल दिखाए तो वृंदावन प्रकट हो गया वास्तव जो वृंदावन का स्वरूप है वो देखे महाराज वृंदावन का वो जो भूमि है चिन्हमय उसमें हमारा पूरा भारत को बिक्री करो फिर भी नहीं होगा एक स्टेपिंग का रिपेयरिंग संभव नहीं ऐसा चीज़ लगा हुआ है फिटिंग दिब्य मणि सब फिटिंग हुआ है देखा तो घबरा गया और पैर में पड़ गया क्षमा करें, हम तो करे। हमारा अभिमान लेके आया था सेवा करें, हमारा बस का काम नहीं है ये रिपेयरिंग हमसे होगा नहीं चला गया कैसे रिपेयरिंग करें, वो रिपेयरिंग का तो सामान है दिव्य मनी फीडिंग है वृंदावन वृंदावन तो देखने में जाओगे तो बंदर घूम रहा है और सुअर घूम रहा है टट्टी पिसाव ये वृंदावन नहीं है भजन करो वृंदावन पकुट हो जाएगा आंखों कसन श्याम सुंदर वृंदावन सब ऐसे एक टिकट कटाया महाराज मथुरा का टिकट कब का बोलो 16 तारीख का जाओ वृंदावन घूम के आओ देखे कैसे वृंदावन देखे हो। फिर भी आता है आदमी क्या करे साधु से कृपा लेके जाओ भजन करो तो देखो साफा दिखाई पड़ेगा नहीं तो होगा नहीं मेटेरियल चीज जो है ये दिखाई पड़ेगा वंछा कल्पत और वश्य के पास सिंध बवश्य पाचितान अंग पावन भियो वैष्णव्य हो नमो नमः